आयावीण प्रथम प्रकाश छत्तीवा मंत्र मूल स्तुति सोम गीर्भष्ट्वा वयं वर्दयामो वचो विदीको न आविशेद एक छे एक ग्यारह व्याख्यान हे सोम सर्वदुत्देशर आपको वचो विद शास्त्रव हमलोक स्तुति समूह से वर्धयाम सर्वोपरि विराजमान मानते हैं सुमृली को न आविश क्योंकि हमको सुंदर सुख देने वाले आप ही हो सो कृपा करके हमको आप आवेश करो जिससे हम लोग अविद्या अंधकार से छूट और विद्या सूर्य को प्राप्त हो के आनंदित हों। पदार्थ सोम हे सर्व जगद उत्पाद केश्वर गो गीर् स्तुति समूह से या आपको वयम हम लोग वर्धयाम सर्वे विराजमान मानते हैं वचो विद हम लोग हमलो सुमृीक सुंदर सुख देने वाले न हमको आविश आ, आप आवेश करो अन्वय हे सोम यमृीको वैद्यस्तमस्विश तस् त्वा त्वाम वचो विदो वय गीर्धया